केवा पढ़वे थे पहलू मारू नोरे तो नमस्ते दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का जो इस कार्यक्रम को हमेशा सुनते रहते है और हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर आपके साथ बातचीत करते हैं और उस विषय में खास जानकारी देते हैं और कुछ जानकारी रह जाती है तो आप फ़ोन से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन को सजाने के लिए हमारे साथ है पूनम जी जो झारखंड से बिलोंग करती है और एजुकेशन फील्ड में अपनी विशेष सेवा दे रही बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप सभी की तरफ से पूनम जी का बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है करियर इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता और विद्यार्थी मित्र जो इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं वो पहली बार आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताए कुमारी झारखंड रांची से आती हूं मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में टीचर हूं ऐसी जमशेदपुर में माइके है और रांची में, में मेरा ससुराल हुआ वहाँ हसबैंड भी टीचर है और दो बच्चे हैं एक बच्ची है बीकॉम करके कंपटीशन का तैयारी कर रही है और एक बच्चा है इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में भुवनेश्वर में नेस्ट में है पूनम जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया परिवार के बारे में बताया कि हमारे विद्यार्थियों को एजुकेशन फील्ड में करियर कैसे कर सकते हैं इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं सर प्रथम तो बच्चों को अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में किस क्षेत्र में रुचि है क्योंकि जिस क्षेत्र में रुचि होती है उसी क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ते हैं और ऐसे देखा जाए किसी के देखा देखी चाहे कुछ भी अपने किसी के कहने पर यदि लेते हैं किसी क्षेत्र को चाहे कोई सब्जेक्ट को तो बाद में फिर इसको कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है इसीलिए सर्वप्रथम बच्चे अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि हमको किस सब्जेक्ट में और किस क्षेत्र में रुचि है उसको पहले जाने पहचाने तब उसको स्वीकार करें और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए फिर प्रयास करें पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में अगर जाना चाहिए तो किस तरह से वो इन चीज़ों को कर सकते हैं ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं बच्चों के लिए आजकल तो अगर नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए क्षेत्र निकलते जा रहे हैं हम सभी के समय तो उतने क्षेत्र नहीं थे और उतने सब्जेक्ट भी नहीं थे परंतु तो आजकल बच्चों बच्चों के लिए काफ़ी जगह मतलब है जैसे आप बैंक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसकी आपको यदि अकाउंटेंसी से इंटरेस्ट है तो उस क्षेत्र को चुने आपको फैशन क्षेत्र में जाना है जैसे फैशन में ज़्यादा रुचि है तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं चाहे मैनेजमेंट क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं आपकी रुचि है उसमें तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं और जैसे आजकल के समाज में कि सब क्षेत्र में तो जाते हैं कुछ ना कुछ ये पंथ एक टीचिंग जॉब जो है यदि आप जाना चाहते हैं माने किसी बच्चों का को पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं देश को भी शिक्षित और साक्षर बनाना ए, साक्षर बना के और एक अच्छे इंसान के रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं तो टीचिंग में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप इस जॉब को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको ऐसे तो किसी भी क्षेत्र के लिए बिना ग्रेजुएट का आजकल कहीं नहीं बिना ग्रेजुएट का आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं और जैसे टीचिंग भी जॉब में है तो मैट्रिक के बाद भी एक है कि बेसिक ट्रेनिंग का है उसको आप बेसिक बेसिक ट्रेनिंग करते हैं जिसको पीटी प्राइमरी टीचर के लिए वो भी आप कर सकते हैं हाँ और नहीं तो आप ग्रेजुएट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के तो आप ग्रेजुएट के बाद साइंस लिए आर्ट्स लिए कॉमर्स लिए और भी बी है जो भी आप सब्जेक्ट लिए उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर बीएड कर सकते हैं और बीएड करने के बाद जैसे आजकल के पहले था प्राइमरी टीचर में पूरा वन टू एट तक था परंतु आजकल उसमें भी डिवीज़न कर दिया गया है वन टू फाइव कर दिया गया है और सिक्स टू एट कर दिया गया है सिक्स टू एट में है बीएड एड है उसमें ग्रेजुएट होना अनिवार्य है तो क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वाइज होते हैं तो सिक्स टू एट में सब्जेक्ट के अनुसार जैसे हिंदी है उसमें लैंग्वेज में हिंदी है संस्कृत है और आपका इंग्लिस है ये सब लिटरेचर में आ गया है फिर उसके बाद आपको यदि साइंस आप लेते हैं तो उसमें साइंस में हुआ मैथ साइंस बायो साइंस ये सब आ जाते हैं और ये सब सब्जेक्ट को भी चुन के आप बीएड कर सकते हैं और बीएड के बाद कोई भी गवर्नमेंट अब एक स्पेशल टीचर के लिए एक एग्ज़ाम टेट बोला जाता है टेट टेट, टेट की परीक्षा तो टी जी जिसको तो उसमें अपियर करना पड़ता है उसमें यदि आप हो जाते हैं सेलेक्ट तब आपको टीचर के लिए सेलेक्शन आप किए जा सकते हैं पूनम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम एजुकेशन फील्ड में या टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करके एंट्री कर सकते हैं ग्रेजुएशन कंपल्सरी है और इसके साथ में टी टेड अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है लेकिन फिर भी जैसे कि शुरुआत में पूनम जी ने बताया कि अगर हमें किसी भी करियर में आगे बढ़ना है तो अपने आप से थोड़ा सा बातचीत करना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइकिंग्स देखिए आप कहाँ पर फिट बैठते हैं एक दो बार अपने से ज़रूर इस विषय को लेकर आप बात कीजिए अपने आप से कि आपको किस फील्ड में अच्छी तरह से आप कर सकते हैं तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग अपना करियर बना सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट फील्ड में अगर हम लोग काम करते हैं और उसी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो लाइफ टाइम एक सेटिस्फ़ैक्शन रहता है नहीं तो कई बार होता है कि हम लोग कलीग्स को देखकर कर हम लोग अपना करियर को बनाते हैं और फिर पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर जॉब लग जाता है तो वहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारा वो इंटरेस्ट फील्ड नहीं था तो ये चीज़ें बाद में होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है फिर से स्विच ऑफ करना मुश्किल हो जाता है तो इसी जब आप करियर के बारे में सोच ही रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से सोचिए जिस तरह से पूनम जी ने बताया वैसे आप एक बार अपने मन से सोचिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से पूनम जी से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रेडमोन नाइनटी 90.4 फॉर आफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो पत के राहियों मशाल थाम लीजिए सिमत नहारिए विजय का नाम लीजिए जला जलेगा आखिरी सांस तक मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक कारवां चला है जो चले क्षतिज के पार तक कारवां चला है जो चले क्षतिज के पार तक झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम वाम कीजिए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 ani ah, ah, right. right. विजय विजय का का नाम ली का नाम लीजिए लीजिए लीजिए हिम्मत ना के राहियों मशाल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में पूनम जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और खास करके हमने उनसे पूछा कि करियर के बारे में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया करियर के लिए पहले अपने आप से जो है सोचिए आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ पर है उस विषय को लेकर अगर आप करियर के बारे में सोचते हैं तो राइट वे में सोच रहे हैं अगर नहीं तो थोड़ा एक बार फिर से आपको जो है सोचना पड़ेगा इस विषय में कि कौन सी आपकी क्वालिटीज़ है क्या इंटरेस्ट लेवल है और उसके बाद हमने पूछा एजुकेशन फील्ड में कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं या जा सकते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया ग्रेजुएशन के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं और टेड एग्ज़ाम दे या टेड परीक्षा दे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा एजुकेशन फील्ड के बारे में और एजुकेशन फील्ड में एक अच्छा टीचर या अच्छा टीचर होने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है कौन सी क्वालिटी या कौन से स्किल्स होने चाहिए टीचर बनने के लिए उसमें क्या गुण होना चाहिए क्योंकि टीचर में क्वालिटी नहीं रहेगा फिर आप नहीं बन सकते हैं तो सर्वप्रथम टीचर में सहनशीलता की शक्ति काफ़ी होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ रहना है समय गुजारना है और एक घंटे नहीं छः छः घंटे समय गुजारना है तो और बच्चे छोटे भी होते हैं नटकट भी होते हैं और बहुत तरह के बच्चे होते हैं क्योंकि घर में हम लोग एक दो बच्चे को संभालते हैं उसमें परेशान हो जाते हैं पर स्कूल में बहुत सारे संख्या में होते हैं और उतने सारे संख्या को एक साथ सभी को देखते हुए कि कोई किसी को खराब भी ना लगे और उन लोगों को मैंने फ्री फ्री स्वतंत्र हो आपसे बिना झिझक के आपसे आप क्वेश्चन कर सके घूल मिल सके उस तरह का होना चाहिए आपका व्यवहार तो सबसे पहले मिलनसार होना चाहिए कि बच्चों से आप किस प्रकार घुलिए मिलिए आप यदि घुलिए मिलिएगा तभी उन लोगों के अंदर की बातों को समझ पाइएगा और कहाँ उनको कठिनाई होती है और झिझक के कारण नहीं पूछ रहे हैं कि आपसे भय के कारण नहीं पूछ रहे हैं कि ये सब बातें उनसे मिलने पर ही आपका मिलनसार स्वभाव होगा तभी आप जान पाएंगे और सहनशीलता की बात है तो कितने बच्चे जो उदंड होते हैं तो उन लोगों को भी प्यार से उदंड तो होते हैं परंतु प्यार दे कर के और उन लोगों का विश्वास पात्र विश्वास जीत करके उन लोगों के मन की बात को जाना जा सकता है तब आपके आपके साथ खुल के और आपको भी कॉपरेट करेंगे और अपने में भी प्रमोट हो सकते हैं और दूसरी है कि इसमें आपको बोलने में भी और उन लोग को ऐसा बोले चाहे उन लोग को एजुकेशन दे चाहे समझाए कि आपकी बात उन लोगों के समझ में स्पष्ट रूप से आ जाए और एक बार ना समझे तो बार बार भी समझाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे उन्हीं को लाइक करते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझें और आपको अच्छी तरह से समझाएँ पूनम जी बात ये अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं और करियर इन एजुकेशन में या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सभी टाइप के बच्चे आपके पास होंगे उन सभी को हैंडल करना उन सभी को समझे ऐसी बात आप पढ़ाएं वो बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ें आपको समझना होगा और ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो इस फील्ड में एक अच्छे समर्पण भाव से जब आप इसमें डिवोशन के साथ काम करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और बच्चों के लिए आप सदैव एक आदर्श रहते हैं तो उसी हिसाब से आपको बच्चों को पढ़ाना होगा अच्छे कैसे भी हो लेकिन आपको अपना जो वैल्यू है उसको बनाए रखना होता है तो ये सारी चीज़ें आप कर पाए तो अच्छी है बहुत ही अच्छा है वैसे फील्ड ये फील्ड बहुत अच्छा है एक तो एक सम्मान मिलता है प्यार मिलता है गुड जॉब है जहाँ पर आज उन चीज़ों को जो है एक सम्मान की तरफ से इस पोजीशन को देखा जाता है तो एक सम्मानजनक जॉब है आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसमें आजकल जो है एक अच्छा स्टेटस भी बनता है आप अपग्रेड भी हो सकते हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आजकल जो है टीचिंग फील्ड में आ रही है जैसे कि आप सभी देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड और पेन कॉपीज़ गायब होते जा रहे हैं और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं जैसे कि बुक की जगह आप लैपटॉप या पी टैबलेट ले सकते हैं कंप्यूटर ले सकते हैं और जो ब्लैकबोर्ड है उसके पास स्क्रीन आ गया है प्रोजेक्टर स्क्रीन आ गया है या फिर एल स्क्रीन आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निकली साउंड होते जा रहा है और पढ़ाना भी बहुत आसान हो गया आजकल पहले चीज़ें नहीं थी तो आपको ध्यान रखना पड़ता था आजकल तो सब चीज़ें आप एक पेनड्राइव में लेकर जाके बच्चों को बता भी सकते हैं समझा भी सकते हैं और आपको याद करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन चीज़ें जो है अच्छी तरह से अगर आप समझा सकते हैं तो आसान है लेकिन फिर भी वही डेडिकेशन की बात रहती है जब आपको करना होता है तो आइए मैं चाहूंगा कि पूनम जी जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी बताया उस तरह की चीजें आ रही हैं तो आपके यहाँ क्या क्या शुरू से आ रहा है ब्लैकबोर्ड और चौब के माध्यम से पढ़ाया जाता है परंतु अब ये धीरे धीरे अब ऊपरी स्तर पर निचले स्तर पर तो नहीं अस्तर पर ऊपरी स्तर पर धीरे धीरे इसको चे, चेंज होता जा रहा है और लैपटॉप से हुआ फिर स्क्रीन से चाहे गूगल में जाके भी आप किसी किन्हीं का क्लास दे, देख सकते हैं यूट्यूब पर दे, देख सकते आप अब मतलब एजुकेशन के फील्ड में किसी भी चीज़ को समझना और किसी भी चीज़ का क्लास जो है काफ़ी आसान हो गया है बस आपको ज़रूरत है इंटरेस्ट की आ, और आपकी जिज्ञासा की आप जितने जिज्ञासु रहेंगे तो यहाँ पानी क्या पानी के रूप में यहाँ तालाब नहीं है नदी सागर के तरह हो गया है आप जितना भर सके गागर में सागर उतना कम है तो ये आपके जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इतना सारा टेक्नोलॉजी है तो उसमें से आप जिस भी क्लास को जिस सब्जेक्ट के क्लास को चाहे जिस जॉब के बारे में भी आप जानना चाहें तो उसके कंपटीशन की तैयारी हुआ तो सभी चीज़ें आजकल नेट पर आ गई है बहुत बहुत रूप में उसे उसे आप भी अपने सेल्फ स्टडी आप कर सकते पूनम जी बात ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल अब ये है कि क्या अब तक हम लोग जो ब्लैकबोर्ड और चौक से बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो क्या ये इतना काबिल होगा या इतना कारगर होगा या कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती देखिए ऐसे तो किसी भी चीज़ को देखा जाए तो दोनों रूप में होता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है अब दिन रात आप ऐसे तो ब्लैकबोर्ड और ये जो है ये तो पुरानी थी और चल भी रही है पर जितनी पुरानी हो तो ठीक ही है और ऐसे आप जैसे नए टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो आप उस पर कर रहे हैं सर्च करते करते आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी भी है आपके लिए भी और सभी के लिए सभी स्टूडेंट के लिए चाहे वो कंपटीशन के व्यू से हो चाहे स्टडी के व्यू से हो परंतु उसको यदि आप दूसरे निगेटिव तौर पर देखिएगा दिन रात उसी में डूबे रहिएगा तो फिर बाद में ये क्या होगा कि हानि भी होगा जैसे साइंस जैसे हम लोग का वरदान तो है ये फिर अभिशाप भी बन जाता है तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका डीलिंग कैसे करते हैं जैसा डीलिंग करेंगे पॉजिटिव ये में तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव होगा किसी भी चीज़ का ज्यादा मात्रा में सेवन करना जो है अपच हो जाता है तो वही आपको जितना जरूरत है उतना उसको कीजिए तो काफ़ी सूटेबल होगा काफ़ी अच्छे होगा आपके लिए भी और एक बात मुझे आपको सुनते सुनते लग रहा था कि जिस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक uh, चीज़ों को या डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो गुरु शिष्य की बात या टीचर और बच्चे की जो समन्वय एक प्यार की बात है वो शायद मिस नहीं हो रहा ये तो बात सही है कि मैं, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं परंतु जो गुरु शिष्य का संबंध है और चौक से पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है दोनों का संबंध भी बना रहता है उसमें प्यार भी एक दूसरे में मिलता है और उनको बढ़ने के लिए क्योंकि किसी भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी बच्चे हो घर में हो चाहे बाहर में मतलब एजुकेशन से हो चाहे किसी भी बच्चे को प्यार चाहिए और प्यार क्या है आगे बढ़ने में उनको सहायक होता है और जो हम लोग गूगल से करते हैं चाहे नेट के किसी भी माध्यम को यूज़ करते हैं तो मशीनी स्तर में उसमें आपको लगाव कम हो जाता है और खुद को मशीन बना दिया जाता नहीं। है नहीं। तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना हैंडल कर पाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हमने एजुकेशन के बारे में बताया टीचिंग फील्ड में कैसे हम लोग एक्सेल कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में हमने पूनम जी से जानकारी ली और जाते जाते मैं कहूँगा पूनम जी हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से किसी भी काम में आजकल तो बहुत सारा लोड हो गया है चाहे माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है पहले था ये सब कुछ नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह तो माइंड आपका एक जगह कंसंट्रेट रहता है पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई पर ही ध्यान रहता है परंतु तो आजकल के दुनिया में इतने बाहर के डाइवर्शन हो गया है व्हाट्सअप हो गया है फेसबुक हो गया और भी बहुत सारे नेट के हैं जिससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब काफ़ी है तो इस इसको देखते हुए आजकल के जमाने में जवाने में कि आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी के पढ़ाई में जैसे मेडिटेशन का क्या काम होता है कि ये दिमाग को जो होता है कॉन्सेंट्रेट करता है एक जगह आपको स्थिर स्थिर करता है और आपके मन के चंचलता को दूर करता है और इसमें अस्थायित्व तो लाता है तो आप मेडिटेशन करके अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकती हैं और ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में और चाहे आप जॉब चाहती हैं उसके क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चाह रहे हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छी तरह से आपको मदद मिलेगी कि आप उस चीज़ को जल्द से ट्रे ट्रैकल कर लीजिएगा तो मेडिटेशन आप सीख सकती हैं और ऐसे भी बहुत जगह सिखाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखलाया जाता है जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान है वहाँ भी आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट में मेडिटेशन सिखाया ही तो अच्छे ढंग से सिखाया जाता है कि आप कैसे मेडिटेशन करके अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दे सकते हैं उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं और अपने किसी भी क्षेत्र में जहाँ जो आपको पसंद है जिसको आप लाइक कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी आप करके मेडिटेशन सीख सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं और जैसे मैं भी वाले तो नहीं पर यही दो साल से मैं भी इस एडिटेशन सीखने के लिए गई ब्रह्मा कुमारी संस्थान से सीखी जो मुझ उससे मुझसे वो काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ और हमारे व्हील पावर भी मजबूत हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो रहा है तो इसे आप भी अपना सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं और आजकल के जैसे दुनिया में आजकल के ये ज़माने में मेडिटेशन जैसे काफ़ी ज़रूरी एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया है क्योंकि आजकल बच्चों में डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ये डिप्रेशन जो है ये मेडिटेशन से ही आपको समाप्त किया जा सकता है बच्चे के विल पावर स्ट्रांग होंगे और ये सब डिप्रेशन से मुक्त होंगे और अपने कैरियर में भी काफ़ी अच्छे से और कम समय में इसको हासिल कर सकते हैं पूनम जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है आज का ये मैसेज और जैसे कि आपने बताया मेडिटेशन एक अच्छा टूल है जिससे हम अपना जो है मनोबल बढ़ा सकते हैं कंसंट्रेट कर सकते हैं और हर जो अपना करियर है या कोई भी जॉब हम करते हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके करते हैं तो अच्छा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको भी और सभी स्रोतांगन को भी